उन तीनों पुलिस वालों ने तो कभी सोचा भी नहीं था कि उनके सामने खड़ा ये शख्स बेखौफ होकर उनकी तरफ ही दौड़ पड़ेगा डर के मारे उन लोगों ने विक्रांत के ऊपर तड़ातड़ चलाना शुरू कर दिया विक्रांत नीचे की तरफ झुककर काफी तेजी से उन लोगों की तरफ बढ़ने लगा भले ही विक्रांत के पास बुलेट प्रूफ जैकेट था लेकिन फिर भी वो इन लोगों को ये पता नहीं लगने देना चाहता था ये सब किसी फिल्म के सीन की तरह चल रहा था जहां पर हीरो के ऊपर लगातार चल रही हैं, है। हीरो बिना किसी लॉजिक के दुश्मन की हजारों गालिया झेलता हुआ बड़े स्टाइल से उन सभी को खत्म कर देता है लेकिन आज विक्रांत भी उसी फिल्मी हीरो की तरह लॉजिक को एक साइड में रखकर अपने सामने आने वाले दुश्मनों से भिड़ रहा था यहाँ तक कि उसके सामने बंदूक ताने खड़े पुलिस वाले भी विक्रांत को इस हाल में देखकर अचंभित रह गए थे विक्रांत के अंदर भी काफी कॉन्फिडेंस आ चुका था वैसे कहीं ना कहीं विक्रांत को ये बात भी पता थी कि अगर उसके पास बुलेट प्रूफ जैकेट कवच ना रहा होता तो भी ये लोग उसे ज्यादा नुकसान नहीं पहुँचा पाते क्योंकि लैंडिंग आइलैंड की पुलिस वाकई में बहुत कम ट्रेंड थी विक्रांत अब तक इतने तकों को चकमा देकर भाग चुका है लेकिन ये लोग अभी तक उसे एक गोली भी नहीं मार पाए थे विक्रांत तेजी से भागता हुआ अपने सामने खड़े तीनों पुलिस वालों में से एक का उसने गर्दन पकड़ लिया जैसे ही विक्रांत ने उसका गर्दन पकड़ा उसके हाथ से गन छूट नीचे गिर गई जबकि बाकी के बचे दो पुलिस वालों में से एक की गन की गोली खत्म हो चुकी थी सो वो विक्रांत के गर्दन में पीछे से हाथ डालकर अपने साथी को छुड़ाने की कोशिश करने लगा विक्रांत ने दाइने हाथ से एक पुलिस वाले का गर्दन दबोचे हुए अपने बाएं हाथ की कोहनी को जोर से पीछे करके दूसरे पुलिस वाले के पेट में प्रहार कर दिया वो दर्द से करहाता हुआ जमीन पर पड़ गया इधर जिसकी गर्दन विक्रांत ने पकड़ी हुई थी उसकी भी सांस रुकने की वजह से वो बेहोशी की हालत में आ चुका था विक्रांत ने उसकी गर्दन छोड़ी तो फिर वो अपने वाले ने विक्रांत के बजाय स्वाति को टारगेट बनाया स्वाति लोगों से थोड़ी ही दूरी पर अपनी आंखें बंद करके खड़ी थी उसे पकड़ने के लिए तीसरा पुलिस वाला उसकी तरफ दौड़ पड़ा लेकिन वो स्वाति तक पहुंच पाता उससे पहले विक्रांत का हाथ उसके कॉलर तक पहुंच गया विक्रांत ने पीछे से उसका कॉलर पकड़कर खुद की तरफ घुमाया और फिर उसकी आंखों पर एक जोरदार घूसा चढ़ दिया घूसा पड़ते ही मानो उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो भी जमीन पर धराशायी हो गया हाँ अब आखे खोलो विक्रांत ने स्वाति से कहा स्वाति ने जब आंख खोलकर सामने का नजारा देखा तो फिर वो दंग रहेगी उसकी आंखों के आगे तीन तीन पुलिस वाले बेहोश पड़े थे उसने विक्रांत की तरफ हैरत भरी नजरों से देखते हुए कहा सर ये ये कैसे आप आपने पुलिस वालों को मार दिया हे भगवान अब अब क्या होगा कुछ नहीं होगा चलो जल्दी यहां से विक्रांत ने स्वाति का हाथ पकड़कर उसे घसीटते हुए कहा घबराहट के मारे अब तक स्वाति की आंखों से आंसू आने शुरू हो गए थे यहां से भागते हुए विक्रांत ने जल्दी से उन पुलिस वालों के पास में गिरी हुई कार की चाबी भी उठा ली लेकिन उसे इस वक्त कहीं गाड़ी नजर नहीं आ रही थी विक्रांत ने कार की चाबी में लगे बटन को दबाकर गाड़ी को ढूंढना शुरू कर दिया उसने जैसे ही गाड़ी को अनलॉक करने वाला बटन प्रेस किया तुरंत ही रोड के किनारे पर खड़ी एक पुलिस कार का इंडिकेटर जलना शुरू हो गया विक्रांत तो उस कार की तरफ दौड़ पड़ा उसके पीछे अभी भी कई सारे पुलिस वाले लगे हुए थे जो की लगातार फायरिंग कर रहे थे लेकिन विक्रांत बिना उन सबकी परवाह किए उस पुलिस कार की तरफ बढ़ा जा रहा था कार के पास पहुंचकर उसने तुरंत यह दरवाजा खोला और अंदर जाकर बैठ गया लेकिन जैसे ही विक्रांत गाड़ी के अंदर बैठा उसने एक बहुत अजीब सी चीज नोटिस की इस कार में गियर बॉक्स तो था लेकिन स्टेयरिंग व्हील नजर नहीं आ रही थी विक्रांत शॉक्ड रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये कार चलती कैसे है क्या कर रहे हैं सर जल्दी चाबी दीजिए मुझे स्वाति ने विक्रांत की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा विक्रांत ने तुरंत स्वाति को कार की चाबी पकड़ा दी अब जाकर विक्रांत को समझ में आया कि वो इस वक्त न्यूजीलैंड में है और यहाँ पर स्टेयरिंग दूसरे साइड में होती है जबकि इंडिया में अलग साइड में होती विक्रांत पहले कन्फ्यूज हो गया था स्वाति ने तुरंत चाबी लगाकर गाड़ी स्टार्ट किया लेकिन तब तक एक पुलिस वाला भागता हुआ पुलिस कार के पास पहुँच चुका था उसने आते ही एक जोर का मुक्का मारकर विक्रांत की साइड वाला विंडो तोड़ दिया इसके बाद उसने टूटी हुई विंडो से अंदर हाथ डालकर दरवाजे का लॉक खोलने की कोशिश शुरू कर दी लेकिन विक्रांत ने उसका हाथ अंदर पकड़ लिया और इधर तब तक स्वाति ने गाड़ी को चला दिया जिससे वह पुलिस वाला थोड़ी दूर तक गाड़ी के साथ घसीटता हुआ चला गया और फिर अचानक से विक्रांत ने उसका हाथ छोड़ते हुए उसके मुंह पर एक जोरदार पंच कर दिया जिससे वो पुलिस वाला सड़क पर ही गिर पड़ा उधर पीछे अब तक तकरीबन दो या तीन पुलिस कार विकांत की गाड़ी के पीछे लग चुकी थी सायरन बजाते हुए और फायरिंग करते हुए पुलिस विक्रांत की गाड़ी के पीछे लग चुकी थी स्वाति घबरा लगी थी ऐसे में सामने से कई सारी गाड़िया चलती नजर आ रही थी विक्रांत की गाड़ी के ठीक सामने एक टैक्सी बढ़ी चली आ रही थी स्वाति ने डर के मारे अपनी आंखे बंद कर ली लेकिन विक्रांत ने फुर्ती दिखाते हुए गाड़ी का स्टेयरिंग तुरंत ही दूसरी लेन में उतार दिया अब विक्रांत की गाड़ी सही लेन में आ चुकी थी जबकि उसके सामने आ रही टैक्सी अपना बैलेंस खो चुकी थी जैसे ही वो टैक्सी विक्रांत की गाड़ी को पार करके आगे बढ़ी आगे जाकर वो कार रोड के किनारे पर रखे हुए एक डस्टबिन से टकरा गई डस्टबिन हवा में उड़ते हुए रोड पर फैल उठा जबकि उसकी टैक्सी भी रोड के किनारे जाकर रुक गई अच्छी बात ये थी कि टैक्सी ड्राइवर को ज्यादा चोट नहीं लगी क्योंकि उसकी कार काफी स्लो स्पीड में थी सर हम ये क्या कर रहे हैं हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गए हैं सर क्या करें अब स्वाति ने घबराते हुए कहा कुछ मत करो बस अभी गाड़ी चलाओ तुम जल्दी करो पुलिस वाले पीछे लगे हुए हैं विक्रांत ने हड़बड़ाहट भरी आवाज में कहा स्वाति ने गाड़ी के एक्सीटर पर पूरा जोर दे डाला जिससे गाड़ी सड़क पर धुआं छोड़ते हुए फुल स्पीड में भागने लगी